देवी भागवत सावित्री सावित्री धर्मराज के प्रश्नोत्तर को वरदान समस्त पापों से मुक्त होने के लिए तड़ाग का दान करने वाला व्यक्ति पर्यत वर्षों की अवधि लेकर जनलोक में जाता है बावली का दान करने से मनुष्य को सदा दस गुना फल मिलता है वह उस बावली दान से तड़ाग के दान का भी पुण्य फल प्राप्त कर लेता है। है। है, है। तड़ाक का प्रमाण प्रमाण धनुष चौड़ा और उतना ही लंबा निश्चित किया गया है। इससे जो लघु में है, वह वापी कही जाती सत पात्र को दी हुई कन्या दस वापी के समान पुण्य प्रदा होती है यदि उस कन्या को अलंकृत करके दान किया जाए तो दुगना फल मिलता है तड़ाक के दान से जो पुण्य फल प्राप्त होता है वहीं उसी के जीर्णोद्धार से सुलभ हो जाता है वापी के कीचड़ को दूर कराने से उनके निर्माण कराने जितना फल होता है, पतिव्रते जो पुरुष का वृक्ष लगाकर उसकी प्रतिष्ठा करता है वह हजारों वर्षों के लिए भगवान विष्णु के लोक में जाता है सावित्री जो संपूर्ण प्राणियों के लिए पुष्पोद्यान लगाता है वह दस हजार तक ध्रुव लोक में स्थान पाता है विष्णु के उद्देश्य से विमान का दान करने वाला एक मनवंतर तक लोक में वास करता है यदि वह विमान विशाल और चित्रों से से सुसज्जित किया गया हो, तो उसके दान से चौगुना फल प्राप्त होता है शिव का दान में उससे आधा फल होना निश्चित है जो भक्तिपूर्वक भगवान श्रीहरि के उद्देश्य से देवालय दान करता है वह अति दीर्घ काल तक भगवान विष्णु के लोक में वास करता है पतिव्रते राजभवन तक राजमार्ग बनवाने वाला सतपुरुष हजारों वर्षों तक इंद्र के लोक में प्रतिष्ठित होता है ब्राह्मणों अथवा देवताओं को दिया हुआ दान समान फल प्रदान करता है जो पूर्व जन्म में दिया गया है वही जन्मांतर में प्राप्त होता है जो नहीं दिया गया है वह कैसे प्राप्त हो सकता है पुण्यवान पुरुष स्वर्गीय सुख भोगकर भारतवर्ष में जन्म पाता है उसे क्रमशः उत्तम से उत्तम ब्राह्मण कुल में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त होता है पुण्यवान ब्राह्मण स्वर्ग सुख भोगने के अनंतर पुनः ब्राह्मण ही होता है यही नियम क्षत्रिय आदि के लिए भी है क्षत्रिय अथवा वैसे तपस्या के प्रभाव से ब्राह्मणत्व प्राप्त कर लेता है ऐसी बात श्रुति में सुनी जाती है कितना ही काल क्यों न बीत जाए बिना भोग किए कर्म छीन नहीं हो सकते अपने किए हुए शुभ और अशुभ कर्मों का फल प्राणियों को अवश्य भोगना पड़ता है देवता और तीर्थ की सहायता तथा काय व्यू से प्राणी शुद्ध हो जाता है साध्वी ये कुछ बातें तो तुम्हें बतला दी अब आगे और क्या सुनना चाहती हो